और बहनों आजकल जो भजन चलते हैं वो उसमें कोई पसंद करने में मेरा हाथ तो नहीं रहता है लेकिन मैं देखता हूँ कि जो हमें चाहिए आज जो भजन प्रस्तुत है वही होते हैं आज तो ये है ना कि जब साधु की संगति हमको मिल जाती है तो पीछे ये पराया है वो दूसरा है वो ये हमारा है वो हम भूल जाते हैं हमारे पास कोई बेरी नहीं है न कोई बेगाना है कि तो पराया आदमी है ये हमारा आदमी नहीं है आज तो यही हो गया है ना कि हिंदू है सिख है वो हम हैं वो सब हमारे हैं मुसलमान हैं वो हमारे नहीं हैं ये दो बन गई चीज जो उसको आते हैं पास वो यही सुना रहे हैं कि अभी तो तुम कितना भी ठीक लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि इसी तरह से बस अभी तो बन गया अभी मेरे पास तो विद्वान आदमी आ जाते हैं वही कहते हैं मैं हैरान हो जाता हूँ कि ये कैसे बन सकता है अगर मैं सच्चा देता हूँ अकेला तो मुझको कौन मजबूर कर सकता है कोई मजबूर नहीं कर मैंने बता दिया आपको तो इसलिए मुझको कोई इसमें परेशानी नहीं है हाँ परेशान मुझको अच्छा नहीं लगता है वो तो मैंने कह दिया लेकिन इसमें कोई परेशानी नहीं है परेशानी तो इसमें होगी कि जो हो गया है उसको हम हम मोहर लगा देते हमारे हाँ ऐसे ही होना चाहिए था वो हम न लगा ले तो सब ठे तो कल एक भाई ने आपने देखा कि वो हमारा काम तो हो गया था तब उन्होंने एक प्रश्न उठाता था तो मैंने कहा विनयश्य कि अभी क्या उठाओगे जो कुछ तुम्हारे लिखना है वो तो लिख कर दे दो तो विषय में उसका जवाब दे दूँगा तो जवाब तो उसको क्या दूँ वो तो अच्छा है कि वो जवाब आपके सामने ही दे दूँ क्योंकि उसने जो किया है उसमें लिखा है वो तो ऐसा है कि जो आपको भी जानना चाहिए तो उ, उन्होंने तो पहले भी मुझको एक दो तीन खट लिखे होंगे क्या वो तो मुझको पठा नहीं मैंने तो पढ़े भी नहीं ऐसा था उसमें कि अगर ये पाकिस्तान नहीं टूट जाता है तो वो तो दोषी दूशी सीट है तो उसके लिए हम वो और उसकी उसकी पत्नी वो हम दोनों फाका करेंगे यहाँ तक के मरने तक फाका करेंगे ये उनमें लिखा तो आज जो हट है तो उनकी धर्म पत्नी ने वो हट में उसको लिखा है तो मैं पढ़ गया वो दिखते हैं और फाका भी यहाँ कोई वो बाहर कर सकती हैं भीतर तो कोई मेरा मकान थोड़ा है कि मैं किसी को आने दे सकता हूं उनका मन दिल पड़ा है तो भीतर तो नहीं आते हैं तो यहाँ पड़े पड़े कुछ फाका करते हैं तो वो मेरे पास खटा गया तो मैं तो उनको कहूँगा और सबको कहूँगा कि अगर फाका करना है तो पहले तो फाका मैं करूँ हर चीज़ में शास्त्र उसका रहता है शास्त्र का कोई बड़ा भारी हम अर्थ न कर दे लेकिन उसकी पद्धति रहती है उसका कानून रहता है एक छोटी बात कहो चरखा तो बहुत छोटी चीज़ है ना, लेकिन चरखा शास्त्र भी बना कर रखा है जब तक वो चरखा शास्त्र नहीं बना था तब तक हमको पता नहीं था कि चरखा में कितनी शक्ति है आज तो मेरे जैसा आदमी तो कह देता है कि चरखा में शक्ति इतनी बड़ी है कि हिंदुस्तान को तो आज़ादी दिला सकता है और सारी दुनिया दे दें तो सारी दुनिया को आज़ादी दिला दिला सकता है क्या आज़ादी कि सारी दुनिया आज तो आज तो उसको थकान हो गया है कि अभी क्या करें हम क्या एटम बॉम्ब के मार्फ़त ही दुनिया को चलाएँगे तो दुनिया चल तो नहीं सकती है तो मेरे जैसा आदमी के टाइम पर बॉम्ब तो आपके पास कहाँ मेरे पास है कौन सा तो मैं कितना चल रहा वो कैसे बन सकता है उसका शास्त्र होना चाहिए एटम बम बना दिया है उसके भी शास्त्र तो शास्त्र तो दो प्रकार के होते हैं एक तो सात्विक कहो धार्मिक को, दूसरा कहो कि राक्षसी कहो अधर्म को। जो जिसमें कोई धर्म नहीं है ऐसा एटम बम में कौन सा धर्म हो सकता है एटम बम में कहाँ ईश्वर पड़ा है ऐटम बॉम्ब वो ईश्वर बन जाता है तो वो तो श्तांत ईश्वर बन गया इसलिए एक तो वो, वो राक्षसी शास्त्र बनता है दूसरा देवी शास्त्र बनता है जो चरखा है उसको मैं देवी शास्त्र कहता हूँ इसी तरह से फाका का भी शास्त्र है कोई आदमी ऐसे ही कहें कि मैं तो फाका करके मर जाऊँगा अगर ईश्वर मेरे सामने नहीं आता है वो मर जाएगा ईश्वर उसको मरने लेगा उसको उसके सामने आने आने वाला है ईश्वर को सामने सन्मुख लाना लाने के लिए भी कानून देते हैं उस कानून में अगर वो आका भी आ जाता है तो वो तो आका करना वो ठीक है और नहीं तो आका ही है वो दूषित वस्तु है त्याज्य है पाप है तो मैं तो ये कहूँगा कि आज अगर ये पब्लिक फास्ट जिसको कहते हैं वो तो मीनिंग निकाला है तो उसको शार्थ, उसका शास्त्र तो शास्त्र को जानना रा नहीं मैं हूँ ऐसा कहूँ उसका ये माननीय कि मैंने वो सब शास्त्र बना रखा है लेकिन मैं इतना तो कह सकता हूँ कि जो दूसरे भागा करते हैं उसका शास्त्र जो बना सकते हैं जानते हैं। उससे भी ज्यादा जानने वाला हूँ इतना ही है कि जब कहीं भी वृक्ष नहीं लेते हैं तो पैसे एवं वो तो वो तो वो तो प्रदान बन जाता वही वृक्ष है पीछे क्या तो मुझको कहो कि एरन दो मैं हूँ कुछ भी हूँ लेकिन उसका शास्त्र अगर कोई जानता है तो मैं जानता हूँ इसलिए मैं उन दोनों पति पत्नी को बड़े भाव से कहूँगा प्रेम से कि तो वो छोड़ दे और अपने घर में जाए लेकिन करें क्या मैं तो मैं तो फाका नहीं करता हूँ तो फाका के बदले में मैंने दूसरी चीज़ बता दी हो सच्ची बात है कि हम अपना दिल में वो पाकिस्तान को न रखें हम न माने कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग हैं जैसे भले टुकड़ा हो गया जमीन का टुकड़ा हुआ है और कैसी तरीके से हुआ है उसमें भी नहीं जाना है लेकिन जब तक हम जानते हैं कि हमारा दिल में वो टुकड़ा नहीं आ गया हम मुसलमान के दुश्मन नहीं बन गए हैं लेकिन तो भी हम दोस्त थे हमारे लिए न कोई बेरी है न बेगाना है वो कैसा कर सकते कि हम साधु संगत पाकर साधु संगत किसको कहें कि जब सदग्रंथ है उसको ही पढ़ते हैं हम जो सदव्यवहार है उसी को करते हैं हम जानते हैं कि क्या है उसी का संक करें बुरे विचार हमारे में हैं उसको हम छोड़ दें और अच्छे विचारों को ही आने दें उसके लिए भी हमारे खाली तो करना पड़ता है ना? तो हमारा मन को बिल्कुल खाली कर दे मैंने तो लड़कों को लड़कियों को सिखाया भी है बारह दफ़ा उसको कहते हैं कि आप तो बहुत कहते हैं कि कुछ न कुछ विचार तो करो लेकिन वो विचारी कहती है कि ये खाली है उस विचार कुछ आता ही नहीं है तो वहाँ तो मैं भर सकता हूँ ना कि अगर कोई विचार नहीं आता इतना तो करो राम नाम दे लो तो क्या जिम्हा से नहीं क्योंकि वो तो गूंगा तो नहीं है तो जी बाहर से तो राम नाम देव उससे तो नहीं है लेकिन विचार में राम नाम आना चाहिए दूसरा कोई विचार नहीं आता है बड़ी अच्छी चीज़ है विचार अभी गंदे विचार हमको देना चाह चलो आज तो हम जाएंगे वहाँ वहाँ जाकर क्या करेंगे बड़ी अच्छी सिगार मिल जाती है सिगरेट मिल जाती है वो पिए शिगार की तुम्हें क्या कथा आपको सुनू कोई दूसरी रोज सुना, सुना दूँगा आज तो नहीं सुनाना चाहता हूँ तो ऐसे अगर विचार हम खाली कर देते हैं तो वहाँ सद विचार को आने का मौका मिल जाता है तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि हम इस विचार मुख्याल को छोड़ दें मैं जानता हूँ कि आज तो ज़माना दूसरा बन गया है कि सब चीख चीख पर कहें आह चलो अभी तो हो गया ना बता देंगे हम मुसलमान मुसलमान की जगह पर हैं हिंदू हिंदू की जगह पर हैं तो हमने बना लिया पाकिस्तान वो पाकिस्तान जना साहेब ने नहीं बनाया जना साहेब ने बहादुरी बताई है कर लिया कोई हम नहीं मानते थे कि ये अंग्रेज़ों को मार्फत से लिया, अंग्रेज़ों को मार्फत से कर लिया वो उनके बाद की बात मैं कबूल करूंगा, लेकिन जना साहेब ने पाकिस्तान सच्चा नहीं बनाया है वो तो हम बनाने वाले हैं अगर बनाना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ कि वो पाकिस्तान नहीं बन सकता है अगर आप सब उसमें राजी नहीं हैं तो इसलिए जो पति पत्नी है उनको मैं कहूँगा आप ये काम करें अपने घर पर जाकर यहाँ बैठ नहीं और जगह घर पर जाकर हमेशा सबको ये बतावें एक भी मुसलमान आया उसकी खुशामद न करें लेकिन उसको अपनावे तो सही मैं मेरा सगा भाई हो है तो आप ये मानते हैं कि उसकी खुशामद करूँ मेरे लड़के हैं पर ये तो उनकी मैं खुशामद थोड़ा करता हूँ लेकिन उनको उनके लिए जो मेरा धर्म हो जाता है वो धर्म का मैं पालन करूं उसका नाम है कि वो मेरे मेरी मेरी लड़की है मेरा लड़का है मेरा भाई है मेरे मेरी बहन है इसी तरीके से करता है उसकी खुशामद करने की कोई जरूरत नहीं रहती है खुशामद क्या करना था जिसको हमने अपनाया था उसका लेकिन वो अपने आप राजी रहता है उनके दिल में ऐसा अविश्वास आता ही नहीं है कि वो हमको कभी लगा देने वाला है वो तो नहीं एक बात तो कह ली आपको अभी दूसरी अखबारों में आज आ गई है आप जानते हैं कि भाई स्वाज के पास में चला गया काफ़ी बेटा तो काफ़ी बैठा तो वहाँ तो बात तो आ, आ, आप आप लोगों की हो सकती है दूसरी बात मुझको क्या करना था तो उन्होंने मुझको सुनाया कि तूने अखबार देखा तो मैंने थोड़ा सा देख लिया था कि वो कल हमने एक अच्छा काम कर लिया क्या काम कर लिया तो मैंने अखबार में पीछे देख, देख लिया यहाँ आने के पहले तो क्या अच्छा काम कर लिया है कि ये कर लिया है हमने कि दोनों हिंदू और मुसलमान जो तो वहाँ बैठते हैं तो उसका नाम तुम तो भूल भी गया वो बैठे थे चार चार बेटे थे और पीछे एक मुसलमान एक हिंदू और इसी तरह से कोई बन गया सिलसिला चल और दोनों लाए रिपोर्ट एक एक लाया एक दूसरा रिपोर्ट लाया और सब शायद अखबारों में नहीं है तो तो, तो पैसे तो वो किसका रिपोर्ट कबूल किया जाए तो भाईशा साहब ने उनके सामने देखा कि अभी क्या करें उसमें तो ऐसा हुआ अखबारों में सीधे पता चलता है उनके साथ बात करके तो उन्होंने उनके सामने देखा सामने देखा दोनों ने कहा कि उसमें कौन सी बात है हमको तो काम करना है ना भाई भाई के जिसे काम करना है कोई दुश्मन है ऐसा तो नहीं है थे दुश्मन बन गए थे लेकिन अभी तो हम भाई बनकर के काम करना चाहते हैं और भाई बनकर काम करना चाहते हैं तो पिछले तो एक ही रिपोर्ट हो सकता है एक ही तरीका हो सकता है कि इसका हिसाब करना है ये कुर्सी है तो कुर्सी का क्या टुकड़ा दो कर डालेंगे एक कुर्सी वो रखें एक कुर्सी हम रखें या तो चार कुर्सी है तो तीन कुर्सी हम रखें एक कुर्सी उनको देते हैं ऐसे ही हिसाब तो हो सकता है ना सच्चा लेकिन अगर हम दुश्मन बनते हैं तो कैसे हाँ ये नहीं चाहिए उसको, मुझको ये ये निकमी कुर्सी उसको क्या करो ऐसे करके फेंक देता है वैसे भाई वो फेंक तो दे वैसे दूसरी तो दूसरी वो भी मुझको नहीं चाहिए ऐसा करके वो भी नहीं क्या रखो तो सही वो भी फेंक लेते हैं तो चारों कुर्सी फेंक दे वो दुश्मनी हुई लेकिन जब हो जाता है कि उसमें से एक खुशी मिलती है वो अच्छी नहीं लगती है तो अच्छी नहीं बुरी नहीं लेकिन खुशी न किसी तरह से भाई भाई है अभी अलग हो जाते हैं तो अलग होते हैं तो एक खुर्सी में लेटा लेता उसका नाम हम भाई बनकर करते हैं तो उन्होंने उसको कहा कैसे कहा तो तुम उस बारे में क्या कहेगा तो मैंने कहा कि मुझको अच्छा तो लगता है तो मैंने कह दिया था कि अच्छा है उसको बुरा कैसे कह सकता हूँ आपने काम तो अच्छा किया लेकिन अब मैं आपको कहना चाहता हूं कि अच्छा काम कहने से बनता नहीं खूबसूरत लगता है कि हम दो माना के दुश्मन ये लड़की और मैं और पीछे एक टी ताकत बेच जाती और हम तो हंसते हैं लेकिन दिल में तो वो नहीं है तो अच्छा तो वो है कि जो अच्छा काम करने वाला है अंग्रेजी में एक कहावत है कि जब हमारे आलू कहो उसको कि आलू आलू को भूजना है तो कोई और पीछे उसको उसको उसको उसको मक्खन लगाना है मक्खन लगाकर आलू वहाँ बहुत खाते हैं यहाँ भी खाते होंगे तो ऐसा कहते हैं तो ऑलूटो तो ने वो तो पार्शनिक की बात है गाजर कहो उसको कि गाजर को अगर बटर लगाना तो खेने से थोड़ा लगता है तो वो कहते हैं कि जो अच्छे अच्छे मीठे लफ्स है उससे कोई पार्सनिप है उसको मशका नहीं लगता है उसको मक्खन नहीं लगता है मक्खन तो मक्खन उसको लगाने से ही लग सकता है तो वो अच्छा वहाँ बात तो हो गई कुछ काम भी हुआ लेकिन वो काम ऐसा ही सिलसिलावार चलता रहे तब तो बड़ा अच्छा है और तब तो मैं कहूँगा कि पाकिस्तान भले आए उसकी हमें कौन सी परवाह थी वो पाकिस्तान तो बना उसका नतीजा यही आने वाला था कि हम भाई भाई बन जाए तो मैं तो ये कहूँगा कि वो बना वो अच्छा लगता है उसको लेकिन वो सचमुच अच्छा तो तब होगा कि जब सिलसिलावार काम चलता ही रहे दोनों जगह पे ये हिंदुस्तान का हो या तो कोई उसका नाम इंडियन यूनियन का हो वहां कुछ भी नाम दो पाकिस्तान का तो पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में या जो उसको नाम देना है उसमें दोनों में ऐसा ही काम जैसा उनके सामने हुआ ऐसा ही काम होता रहे तो मैं आपको कहता हूं कि भाई साहब साहेब का जो दफ्तर है उसको बंद करना पड़ेगा वो उसके गुंजाइश क्या रही पीछे तो हम तो आफत शाफ में मिल जाते हैं और चलो हमारे हिस्सा करना है बैठ कर, कर लेते हैं उसमें थोड़ा सी बातें और वहाँ वहाँ जो अभी लोग पड़े हैं वो भाई सर को क्या तस्वीर देना था आपस आपस में कह देते हैं उनको दोनों को कह लेते हैं एक मुसलमान है एक हिंदू है कुछ भी है उसको कह देते हैं कि देखो हम राजी हो जाएं, ऐसी चीज़ बना कर दे दो हम तो दूसरा काम कर रहे हैं और इतनी चीज़ जानते भी नहीं आप लोग जानते हैं तो हमको बराबर करके दोनों मिल कर दे दो और नहीं मिल सकते तो हमको कह दो हम कह देंगे चिट्ठी डाले कुछ भी करके दिख लड़ने वाले नहीं हैं तब मैं कहूँगा कि वो काम अच्छा है वो तो ओसरी बात हो गई तो इसी लिए सब काम अगर सिलसिला चलता रहे तो हम खुश हो सकते हैं तीसरी बात अभी वो आपको जानते हैं कि द्रावणकोट के साथ तो चल ही रहा है सरसी के रामसा ने एक लंबा तार भेज दिया दो भेजे हैं तो एक लंबा तार है तो वो तार अखबारों में भी आ गया उसमें ऐसी बातें लिखते हैं कि नहीं यहाँ तो फ्रिश्ती है सब है सब मुजहबानों के लोग हैं उनका भी हमने तो ठीक कर रहे हैं मुझको बहुत बुरा लगता है कि ऐसा सर सी पी राम साहब क्यों कहते हैं क्योंकि वो खतः तार आ गया तो आपको कहना चाहिए कि आ गया है तार मैं उसको छुपाना नहीं चाहता हूँ लेकिन उसका जो मेरे पर असर होता है वो भी मैं छुपाना नहीं चाहता हूँ तो मुझको डर लगता है तो ये कोई रीत नहीं है वो तो पीछे ऐसी बात तो मैंने कही ऐसा ही कि वो मीठे मीठे शब्द आ जाते हैं मीठी मीठी बात भी करने वाले कोई ख्रिस्ती भी मिलता होगा कोई हिंदू मिलता होगा सब मिले ऐसे क्या हुआ उससे वो जो चीज़ खराब है वो कोई मीठा कहने से से अच्छी थोड़ी हो सकती है एक एक मुझको लगती है कि कड़वी चीज़ लगती है उसको मीठी कहूँ इसलिए वो मुझको सवार में मीठी थोड़ी लगने वाली तो ये ये बिल्कुल शुरू से ही बुरी बात है कि एक भी राज्य को कहना कि जाओ हम तो आज़ाद हो जाते हैं किस से आज़ाद हो जाते हैं अपने से आज़ाद हो जाएंगे और कौन आज़ाद हो जाते हैं त्रावनकोर का राजा आज़ाद हो जाएगा कि त्राउन कोट की रैयत अगर रैयत वहाँ की लोग आज़ाद होना चाहते हैं तो उन उनको रोकने वाली कोई ताकत नहीं है लेकिन वो लोग आज़ाद हुए करेंगे क्या ये नहीं बनने जैसी बात है इसलिए मैं तो फिर भी कहूँगा क्योंकि वो तार भेजते रहते हैं तो आपके मार्फ़ से मैं उसको कहना चाहता हूँ कि ऐसे नहीं आप सीधी तरह से बात करते रहें और हिंदुस्तान के साथ हम हैं ऐसा आपको कहना चाहिए तब तो आप राजा की के वफादार सचिव है प्रधान है अगर वो नहीं करते हैं तो मुझको बड़े तर से कहना पड़ेगा कि वो तो राजा के प्रति बेबफाई है बेवफाई कोई भी हिंदुस्तान में जो प्रधान है राजा के वो न करे